जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे पंद्रह अवकाश के दौरान हुआ उन्नीस तिरानवे में ग्रामीण नेशनल स्कूल के खेल का मैदान पर मैं लगभग अस्सी लड़कों और लड़कियों की कुल छात्र आबादी वाले एक छोटे से ग्रामीण एकेडमी में प्रथम गठबंधन था जो मेरे छोटे भाई संजय थे वह मेरे क्रोध का सामना करने में कामयाब रहा था और मैंने कुछ बहुत ही भाईचारे के शब्दों से बात नहीं की थी जब अचानक एक कम खतरा बढ़ने से स्वर्ग से निकल जाना शुरू हुआ मैं पूरी तरह से सीधी पतली सफेद रेखा को आकाश में फैलाने को देखने के लिए समय पर चिंतित था मैं अपना पहला जेट फेमान देख रहा था सिवाय इसके की न तो में और न ही खेल के मैदान के किसी भी बच्चे ने कभी जीठ विमानों के बारे में सुना अकेले एक को देखा तो मैं तुरंत यह पता लगा कि वह क्या था यह एक बहुत परेशान भगवान की तुलना में कुछ भी नहीं था एक रेजर ब्लेड ले जा रहा है और झुकाव के नीले रंग खोलने मैं इस कटौती के दोनों ओर पकड़ने के लिए दैवीय अंकों के डर और कांप में इंतजार कर रहा था और आकाश को अलग खींचता था मुझे पता था कि उसके बाद वह अपने सिर को दबाएंगे और मुझे सीमस के प्रति अपने क्रदित व्यवहार का लेखा लेना चाहेंगे सौभाग्य से उसने अपने दिमाग को बदल दिया और मुझे सिर्फ अगर मैं अपराध को दोहराया तो वे वास्तव में क्या कर सकता है कि प्राप्ति के साथ छोड़ दिया और आज मेरे पास एक सम्मान अनुभव था हालांकि संजय या कठोर शब्दों के बिना मैं मिर्जापुर में अपने घर के बाहर चट्टान के किनारे पर ग्लाइडर पर बैठा था बिना क्रिक पर पश्चिम की ओर देख रहा था एक शानदार सूर्यास्त लाल और गुलाबी और नारंगी टिंगियों को फिरोजा रंग के आकाश में पहुंचते थे और सिर्फ एक जेट विमान ने आकाश को बिगड़ लिया यह पश्चिम के लिए बहुत दूर था क्योंकि यह पूरी तरह से भारी बना रहा था और इसके निशान रक्त लाल था क्योंकि यह सेटिंग सूर्य के रंग को पकड़ लिया था मैं तुरंत तो समझ गया कि भगवान क्या कर रहे थे वह कैसरियन अनुभाग द्वारा पृथ्वी को वितरित कर रहा था उनके स्केल ने नाजुक झिल्ली को खोल दिया था जो भ्रणिक धरती रखता था और वह इसे पुनर्जन्म करने वाला था पृथ्वी के लिए अपने मानवीय की तरह कई बार फिर से बिरवाया जाना चाहिए यीशु ने इतना कहा दो बार युना के सुसमाचार में फरीसी सच्चाई साधक ने पढ़ाने के दौरान उन्होंने कहा जब तक कोई आदमी फिर से पैदा नहीं होता वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा यह निश्चित रूप से गैर परम दिक्री के रूप में लगातार गलत समझा गया है की बत्तीस ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है यीशु की प्रभुता में अपने विश्वास को मानना और बत्तीस या नाश करना सनातन रूप ऐसी यह एक असामान्य भयावह प्रतिक्रिया के लिए एक रहस्यमय घोषणा नहीं है लेकिन तथ्य यह है कि मसीह के वक्तव्य का कुछ ईसाई संप्रदाय में दो या किसी साम्प्रदायिक प्रेरणा के साथ कुछ भी नहीं करना है बल्कि यह सच है कि राज्य में प्रवेश करने से मसीह चेतना में बदलाव होता है सुचार हमें पुनर्जन्म रूपक पर दूसरा कोण देता है वह बताता है की कैसे यशु ने हमें निम्न लिखित निरूपित किया है आप दयालु हो सकते हैं जैसे आपके स्वर्गीय पिता दयालु हो अब यही शामी और अरामी शब्द में बोल रहा होगा अब उनका मतलब पिता ही नहीं है यहाँ इसका अर्थ है ब्रह्मांड के बिलिंग सिद्धांत या जो की सभी का मूल है इसके अलावा करुणा के लिए अरामी शब्द रहमीम गर्भ के लिए शब्द का बहुचन्न है तो यहाँ उनके बयान की एक बेहतर गायन हो सकती है ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के सिद्धांत का गर्भ है वैसे ही आपको गर्भपात होना चाहिए इस प्रकार राज्य में प्रवेश लगभग क्रमशः स्वयं अंक अधिक से अधिक और अधिक संस्करणों को ग्रहण करने वाला है हम जन्म मसीह चेतना और फिर अंतह। हम जन्म भगवान धरती इस कार्य के लिए चार दशमलव छः अरब सालों के दौरान सभी निपुणता के साथ झुक गयी है केवल विकास का एक गरीब मॉडल इस दिशा में याद उत्परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में देखेगा जो किसी तरह से बढ़ते परिष्कृत प्रजातियों को फेंकने का प्रबंधन करता है यह यात्रा केवल तेजी से परिष्कृत भौतिक विशेषताओं के बारे में नहीं है बल्कि घनत्व से वास्तविकता के अधिक सूक्ष्म आयामों तक क्वांटम पाली की जाती है भौतिक चट्टान सूरज से तीसरा जो गिया मनाया गया था केवल पहले आधार था गिया आयामों में कूद गए जैविक संस्थाओं के आगमन के साथ साथ बैक्टीरिया और सरस जैसे जीवित प्राणियों के साथ ही इसे फिर से भट गया अगले पुनर्जन्म में स्तनधारियों के आगमन और उनके अंग प्रणालियों के आगमन के साथ भावनात्मक जीवन का उद्भव हुआ फिर गिया ने बौद्धिक जीवन के माध्यम से खुद को पुनर्जन्म कर दिया मनुष्य चैंपियंस सो आदमी और होमो सैम्पियंस सैम्पियंस आत्मचिंतनशील मनुष्य को फेंक दिया फिर केवल 2500 साल पहले वे फिर से श्रमिक गया और उसने पहली प्रोटोटाइप को आगे बढ़ाया मैं कहूँगा हो नो आत्मा आदमी गौतम सिद्धार्थ और नासरत का यशु इनमें सबसे प्रसिद्ध है लेकिन प्रोटोटाइप का निर्माण करते हुए या एक पूरी प्रजाति के के के संकुचन साथ तनाव में है जो ईश्वर जागरूक होगा अपनी स्वयं की दिव्यता और सभी अभिव्यक्ति के देवत्व से अवगत है कुछ साल पहले मुझे पृथ्वी के चारों तरफ लाइट वर्कर्स के जाली का एक सपना था उनमें से एक अक्षाशांतर के प्रत्येक रेखा के छोर पर और दो पॉल कुल चौसठ हजार चार उनमें ऐसी वो है इस सबसे महत्वपूर्ण जन्म में सहायता करने वाले दाइयों की बहुत प्रबलित लंबे वावने खाला हालांकि यह सच है कि का पुनर्कथन करती है यह अभी तक समझा नहीं है कि फाइजिनी खुद ब्रह्मांड विज्ञान का पुनरावृत करता है गया जीवन रूपों का विकास ब्रह्मांडी नृत्य के आयाम को ब्लू पर बारीकी ऐसी चल रहा है जो विकासवादी पैने आज हम एक ग्रेड स्कूल के खेल के मैदान पर खड़े होकर डरावने देवता का भय मानते हैं जब हमें एक रहस्यमय सूर्यास्त और पहली कटौती की पतली रथ रेखा को देकर एक ग्लाइडर पर बैठा हो तो बचत सर्जरी जो ग्रह को आजाद करेगी एक गर्भ के कारावास से जो हमें अच्छी सेवा प्रदान करता था लेकिन अब हमारे लिए बहुत छोटा है क्या आप अपने पुनर्जन्म के उत्सव में रो सकते हैं क्या आप आत्मा की पहली गुल में चूस करने के लिए तैयार है क्या आप स्वतंत्र होंगे सोला स्थिरता इतनी पवित्र क्यों है मेरा अनुभव मुझे सिखाता है कि स्थिरता में गहरी और शक्तिशाली पवित्रता है हम में से बहुत सारे लोग रोज़ मेरा की बात सुनने और उसमें पवित्र पाते हैं हम अपने दिमाग में विचारों और भावनाओं यादों और कल्पनाओं के घबराहट के विवाद को रोकते हैं क्या स्थिरता हमें प्रदान करता है सुनने के लिए एक मौका लेना हमें हमारी सांस पकड़ने की अनुमति देता है स्थिरता सुनना स्वस्थ है और हमारे दिमाग को स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है हम शांति और आराम का स्वागत करते हैं जो हम स्थिरता में पा सकते हैं क्या यह स्थिरता पवित्र करता है मैं बहुत कुछ जानता हूं, जो लगता है कि शब्द स्थिरता से अधिक पवित्र हैं। उनमें से कई लोग एक साथ मिलकर पवित्र गाना गाते हैं या बात करते हुए सुनते हैं वे विश्वास करते हैं कि प्रचार या उपदेश के बारे में कुछ पवित्र है हम अक्सर लगता है कि हमारे अपने शब्दों स्थिरता से अधिक पवित्र है शब्द हम कैसे समझते हैं और हमारे चारों तरफ दुनिया पर एक संभाल लेते हैं हम अपनी अंतरदृष्टि साझा करते हैं और हमारे प्रश्न पूछते हैं लेकिन अक्सर आगे को प्रतिबिंबित करने के लिए समय नहीं लेते हमारे विचारों से परे यह विचार हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है यदि हम सब कुछ के बारे में बात कर या सोच सकते हैं तो हम मानते हैं कि हम इसे सब समझ सकते हैं क्या स्थिरता इतनी पवित्र है अगर शब्द हम कैसे खोजते हैं और समझते हैं हमारे लिए जो पवित्र है उसे खोजने में हम सभी रुचि नहीं हो सकते हैं हमारे जीवन में पवित्र हमें सूक्ष्म तरीके से खींचता है पवित्र सच्चाई उनकी वर्णन या उनका विश्लेषण करने की इच्छा से परे हो सकती है हम अभ्यास से बाहर हो सकते हैं कैसे स्थिरता इतनी पवित्र है इससे पहले कि मैं सुनने के लिए सीखना शुरू किया मुझे स्थिरता में रुचि नहीं थी मैं एक ऐसी दुनिया में रहती हूँ जो विश्लेषण के शब्दों की शक्ति और सुंदरता पर आधारित है मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया जीवन को हल करने की एक समस्या थी मेरा ध्यान जीवन के सवालों के सही उत्तर पाने पर था कुछ सवाल दूसरों की तुलना में अधिक जटिल थे जीवन को समझने के बारे में था प्रत्येक स्थिति प्रत्येक प्रश्न पता लगाया जा सकता है और सूचीबद्ध किया गया है हम टुकड़ों को समझ सकते हैं और उन्हें एक साथ फिट कर सकते हैं हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है मैंने सोचा था की पवित्र उसी तरह से काम किया अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम चीजों को फोकस में खींच सकते हैं। मेरे लिए चुनौती तब थी जब सभी प्रश्न और उम्मीदें मुझे एक कोने में धकेल दिया मैं जो विश्वास करता था वह पवित्र था मुझे अपने विश्लेषण से परे जाने के लिए खींच रहा था मेरी सावधानी पूर्वक श्रेणियां अलग थलग पड़ने लगी पवित्र सच्चाई मुझे कहीं और जाने के लिए आगे बढ़ रही थी मुझे एक बिंदु ऐसी मिला जहाँ ऐसी मैं अगले चरण को समझ नहीं पाया मुझे और अधिक लेने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे मेरी ही एकमात्र पसंद है कि यह सुनने के लिए कि शांति क्या कह रहा है मुझे संचार की खोज में दोनों शब्दों और स्थिरता दोनों शामिल हैं। जब शब्दों ने हमें उन तक ले जाया है जहाँ तक वे कर सकते हैं स्थिरता को सुनना हमारा अगला कदम है क्या स्थिरता इतनी पवित्र है की हम इसे शब्दों से परे ले जा सकते हैं हाँ यह हो सकता है स्थिरता क्या इतना पवित्र है हमारे तर का संगत बौद्धिक विश्लेषण हमें दूर ले जा सकते हैं लेकिन अभी तक जीवन हम जो व्यवस्थित और समझ सकते हैं उससे ज्यादा है स्थिरता के साथ साथ शब्दों में सबक भी हैं हमारे चारों तरफ गहरे सत्य और हमारे भीतर उनको स्पष्ट करने की हमारी क्षमता से सीमित नहीं है हम सुन सकते हैं और हम शब्दों में डाल सकते हैं हम पहले भी इसे सुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं यह हमें पवित्र स्थिरता को सुनने के लिए अभ्यास करने के लिए अभ्यास लेता है समय के साथ हम अपने अति मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क को शांत करना शुरू करते हैं और पहचानते हैं कि क्या स्थिरता में पवित्र है हमें इसे कुछ को हमारी अत्यधिक आवश्यकता के विश्लेषण और समझने की आवश्यकता पर काम करने की आवश्यकता है जब हम स्वयं हमको एक पवित्र स्थान में मिलते हैं तो हम सुनने के लिए समय लेते हैं यह शक्तिशाली संगीत या एक चुनौतीपूर्ण धर्मोपदेश के बारे में नहीं है हम इस जगह की पवित्र स्थिरता को सुनते हैं स्थिरता एक समान नहीं है वैसे ही हम इसे कहीं भी पाते हैं हम अन्य लोगों की बात करते हुए भरे हुए स्थानों में स्थिरता पा सकते हैं कभी कभी हमें शब्दों से ब्रेक लेने के लिए पढ़ने या देखने को रोकने की आवश्यकता होती है हम खुद को पवित्र स्तब्धता सुनने की जरूरत पाते हैं दीप सच्चाई स्थिरता में एवं बेडेड है जब हम शब्दों और सोच को अलग रखते हैं तो हम स्थिरता को सुन सकते हैं गहराई जो हमारे स्पष्टीकरण से परे है हमारे लिए स्थिरता में प्रतीक्षा करता है हमारे अस्तित्व में पवित्र कहाँ है हम स्थिरता की तुलना में शब्दों के साथ अधिक सहज हो गए हैं हमारे जीवन में घिरे हुए हैं और ध्वनि से संतृप्त है स्थिरता कुछ हो गया है जिसे हमें अनुभव करना चाहिए हमें से प्रत्येक शांति में अपने तरीके से पवित्रता पा सकते हैं हमारे लिए पवित्र स्थिरता का पता लगाने की कोई त्वरित और आसान जांच सूची नहीं है हम पवित्र स्थिरता को सुनने के लिए कुछ समय लेते हैं यह पहली बार में थोड़ा या असहज महसूस कर सकता है अपनी असुविधा आपके सुनने के लिए एक बाधा मत बनो यह कुछ समय हो सकता है क्योंकि आपने वास्तव में कुछ भी सुना है जब हम सुनते हैं तो हम बंद कर देते हैं और ध्यान देते हैं हमारे मन व्याकुलता से व्याकुलता से घूमते नहीं है हम अपने आप को अन्य सभी चीजों से याद नहीं करते हैं जिन्हें हम शायद हमारे समय के साथ कर रहे हैं बिना प्रयास किए बिना हम खुद को पवित्र करने के लिए खोलते हैं स्थिरता में हम सांस लेते हैं और हमारी अपनी सांस की लय सुनते हैं हमारी समझ से परे पवित्र सच्चाई हमें प्रत्येक सांस से भर देती है पवित्र स्थान को सुनने के अलावा हमारे लिए ज्यादा जरूरी कोई स्थान नहीं है कोई काम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हम अपने भीतर स्थिरता पाते हैं और पवित्र को सुनते हैं जो हमारे बीच बहती हैं हम अपने तरीके से बाहर निकलते हैं और सुनते हैं कि हम क्या सुन सकते हैं इस हफ्ते हमारे लिए इतनी पवित्रता क्यों पवित्र है आज हम पवित्र पवित्रता कहा जाएंगे सत्रह जीवन कठिन है जीवन कठिन है हर कोई जीवन में खुश होना चाहता है हम सब एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं हम उस महान काम या एक सफल व्यवसाय चाहते हैं हम श्री राइट या मिस्टर परफेक्ट से शादी करना चाहते हैं हम महान बच्चों चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पास मित्र रहे जो बारिश आती हैं या चमकते हैं हम सभी भौतिक चीजों को जीवन देने में सक्षम होना चाहते हैं और हमारी सभी समस्याओं को गायब करना है हर कोई अच्छे जीवन की इच्छा करता है यह विभिन्न स्तरों पर हो सकता है एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन को एक तरह से परिभाषित कर सकता है और दूसरा इसे किसी अन्य तरीके से बता सकता है एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा जीवन सिर्फ एक दिन में तीन भोजन और उनके सिर पर एक छत हो सकता है दूसरे के लिए बैंक में एक विशाल हवेली और कुछ मिलियन डॉलर हो सकते हैं। एक अच्छा जीवन क्या है इसके विभिन्न स्तर और अर्थ है लेकिन जो भी आप इसे परिभाषित करते हैं शायद एक बात यह है कि आप कई अन्य लोगों के साथ समान हो सकते हैं आप चाहते हैं कि अच्छा जीवन तनाव मुक्त हो आप इसे इतना कठिन या इतना इसके लिए संघर्ष करने के लिए बिना काम करना चाहते हैं यह एक सामान्य मानव उम्मीद है किसी को जीवन के माध्यम से संघर्ष करना पसंद नहीं है दुर्भाग्य से यह भी है कि आप उस महान जीवन को होने से रोक सकते हैं सभी काम के बारे में सोचा सभी योजनाए बाधाओं और प्रतिरोधों पर काबू पाने के लिए बहुत से लोगों को छोड़ने से पहले भी शुरू हो जाए यह सब बहुत भारी लग सकता है और कई लोगों के लिए यह सब इसके लायक नहीं लगता है यह एक मेहरा तन चलाने के विचार पर ऊर्जा की सूखा होने की तरह है इससे पहले कि आप शुरुआती लाइन पर भी चल रहे हैं जो कि चल रहे सभी का विचार आपको डराता है और आपको बहुत मानसिक रूप से टायर करता है आप इसके लिए नहीं जाने का फैसला करते हैं यह सिर्फ बहुत कठिन है मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक एम स्कॉटपेक द्वारा द रोड कम नामक है पुस्तक में पहला वाक्य है जिंदगी कठिन है अब यदि आप एक पुस्तक उठाते हैं और पहली बात यह बताती है कि जीवन कठिन है तो आप सोच सकते हैं क्या यह किताब ऐसी शुरुआत के बाद आश्वस्त और प्रोत्साहित करने जा रही है लेकिन जैसा कि पेक को समझने के लिए चला जाता है एक बार जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन कठिन है तो यह अब एक मुद्दा बन जाता है कि यह मुश्किल है वे कहता है एक बात जो हम जानते हैं कि जीवन कठिन है एक बार जब हम वास्तव में समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो जीवन अब मुश्किल नहीं होता जिंदगी में आपको कुछ भी मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं, बिना कुछ प्रयासों के जीवन में कुछ भी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है अगर आप लॉटरी जीते हैं, तो आपको बिना प्रयास के सब कुछ मिलेगा फिर भी आपको बाहर जाना होगा और लॉटरी टिकट खरीदना होगा इसलिए यह बिल्कुल मुफ्त नहीं है जीवन कठिन है आपका बॉस हमेशा दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं होगा आपकी नौकरी में ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें आपने पहले नहीं देखा था आपके सहकर्मियों को कभी कभी दर्द होगा आप हमेशा वेतन और मान्यता प्राप्त नहीं करेंगे जो आपको काम पर लायक और योग्य चाहिए आपके ग्राहक दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं जीवन कठिन है आपके बच्चे हमेशा आदर्श बच्चे नहीं होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं आपकी पत्नी या पति के रूप में बिल्कुल सही नहीं होगा जैसा कि आपने सोचा था कि जब आप उनसे शादी करते थे वास्तव में मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे नहीं है आपका घर आदर्श स्थान नहीं है जिसे आप चाहते है की यह होना चाहिए आप एकदम सही पत्नी या पति नहीं है जिसे आपने एक बार सोचा था की आप थे जीवन कठिन है व्यवसाय चलाने से उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था कि यह होगा कोई भी आपके कारोबार में पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है भले ही आप वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आपके व्यवसाय में बहुत अच्छे उत्पाद हैं। मैं इन उदाहरणों पर और साथ में जा सकता हूं, लेकिन निचली रेखा यह है की जीवन कठिन है इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी को यह कहें कि आप ब्रेक के लायक नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप यह सोचकर संगत नहीं है कि आप जीवन और दुनिया से जो कुछ भी हासिल कर चुके हैं उससे अधिक के लायक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जिस तरह से महसूस करते हैं उसे महसूस करने में आप उचित नहीं है मुझे पता है कि आपको कई बार मुश्किल हो गया है मुझे पता है कि कभी कभी आपको लगता है कि यह सब बहुत भ्रमित और सिर्फ बहुत मुश्किल है मेरा मतलब है कि आपने बहुत मुश्किल काम किया है आपने अपनी जिंदगी में जो भी काम किया है या घर पर यह सब किया है लेकिन ऐसी चीजें हैं जो आपने कामयाब नहीं हुई हैं या साथ ही आशा की थी यह सब सिर्फ गलत हो गया लगता है और आप नहीं जानते हैं कि कैसेला क्यों पर यह ठीक है यह अम है यही इंसान है जो सभी के बारे में है यह वही जीवन है जो सभी के बारे में है जीवन कठिन है स्वीकार करो उसे एक बार जब आप करते हैं तो आप अपने परिस्थितियों के बारे में बेहतर महसूस करेंगे तब आप अपनी स्थिति को किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे लेकिन हर इंसान के लिए आम बात है तब आप जीवन के एक हिस्से के रूप में अपनी स्थिति के बारे में सोचेंगे अब आप अपने आप को यह नहीं बताएंगे कि बुरी चीजें क्या है या आप एक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में इतनी अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि आप केवल इंसान हैं, आप सभी की तरह गलती करते हैं आप सभी के समान बिल्कुल सही नहीं हैं। अस्थाई और बस प्रवाह के साथ जाओ आप देखते हैं इस कहानी के दो पक्ष है सिक्का का एक और पहलू है सिक्का के एक तरफ जहा आपके पास जीवन कठोर शब्द है लेकिन यदि आप उस सिक्का को बदलते हैं तो पांच बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली शब्द होंगे उन्होंने पढ़ा आप इसे बेहतर बना सकते हैं यह जीवन के बारे में खूबसूरत चीजों में से एक है आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए क्या जिम्मेदारी है और आप इस बात का कैसे जवाब देते है की जीवन कठिन है जैसा आप कह रहे हैं जीवन यदि आप नींबू बना ले तो नींबू पानी बनाओ उस जिंदगी को स्वीकार करना मुश्किल है यह स्वीकार करने के साथ की आपको इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है आपके पास यह बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ही नहीं है आपके पास इसे बेहतर बनाने की क्षमता और शक्ति है आप इसे बेहतर बना सकते हैं बेहतर कर्मचारी बन सकते हैं और काम पर अधिक जिम्मेदारियों को देने वाला कोई व्यक्ति बन सकते हैं पदोन्नति और बेहतर वेतन एक तरह से या किसी अन्य का पालन करने के लिए निश्चित है आप इसे बेहतर बना सकते है बेहतर बच्चों को उठाने और खुशहाल घर कैसे जाने अच्छा पति या पत्नी बने जिसे आप अपने पति को पसंद करना चाहते है आप इसे बेहतर बना सकते हैं यह जानने के लिए कि उस कारोबार को कैसे बदलना है आपको एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कौशल हासिल करें आप देखते हैं केवल एक ही व्यक्ति पर आपके पास कोई नियंत्रण है वे स्वयं है आप अन्य लोगों को नहीं बदल सकते चलो क्षण के लिए शादी का उदाहरण लेते हैं ध्यान दें की मैंने यह नहीं कहा था की आपको अपने पति या पति को आदर्श पति या पत्नी में बदलना चाहिए मैंने कहा था कि आपको आदर्श पति या पत्नी बनना चाहिए जिसे आप चाहते हैं कि आपका पति पत्नी हो उसके बाद जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं तो आपके पास अपने पति या पत्नी से संबंधित कैसे कई विकल्प हो सकते हैं। पहले जब आप किसी पति या पत्नी के रूप में एकदम सही हो जाते हैं तो कोई भी आपके पति या पत्नी हो सकता है अंतर देख सकता है और इसके लिए भी बदलाव का निर्णय ले सकता है बेहतर या वे सिर्फ अपने नए दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में स्वाभाविक रूप से बदल सकते हैं दूसरे यदि वे बदलते नहीं हैं, तो शायद आप परिपक्वता के स्तर पर पहुंच गए होंगे जहां आप सामग्री और संतुष्ट हैं कि वे कौन है और उनके दोष आपको परेशान नहीं करते हैं या तीसरे कुछ मामलों में जैसे अपमानजनक संबंधों या रिश्तों में जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है आप स्वयं अनुस्वीकृति और साहस के स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां आप उस अपमानजनक या विश्वासघाती साथी को छोड़ सकते हैं। जो भी मामला हो सकता है यह उदाहरण इस तथ्य के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को दिखाता है कि जीवन कठिन है और जिम्मेदारी ले रहा है यही है आपके पास हमेशा विकल्प है चाहे आप किस स्थिति में हो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता की कि कितनी बुरी चीजें हैं आपके पास एक विकल्प है कोई बात नहीं जो आप सोचते है की आप कर सकते है या नहीं कर सकते आपके पास कोई विकल्प है अब यह किसी भी तरह से आसान विकल्प नहीं हो सकता है यह एक बहुत ही मुश्किल विकल्प हो सकता है और जिस सड़क पर आप फैसला लेते हैं वे कठिन हो सकता है यह आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल सकता है इसका मतलब यह हो सकता है कि शुरुआती समय में आपकी जिंदगी इससे पहले की तुलना में भी कठिन हो सकती है लेकिन यह एक विकल्प भी है कई बार आप वास्तव में पाएंगे की विकल्प उतने मुश्किल नहीं है जितना आपने सोचा था कि वे थे आप उन विकल्पों और संभावनाओं को देखने से अपने दिमाग को बंद कर सकते हैं क्योंकि आपने सोचा था कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है एक बार जब आप इस विचार के लिए खुले हो जाएं कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं और आपके पास विकल्प हैं, तो आप आएंगे कि आप अब सिर्फ अटक नहीं रह सकते क्यूँकी जीवन कठिन है उस बिंदु पर जीवन अभी भी कठिन है लेकिन आपके पास अंतिम शब्द है आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्य बन जाता है सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग आपको सफलता और उपलब्धि का जीवन दे सकता है आपके सपने को जीने के लिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है यह आपकी नाक के नीचे सही है असल में आपकी नाक इसका हिस्सा है यह बस है आप अधिक विशेष रूप से आपका मन पवर हाउस टू डॉलर ड्रीम सिक्स आपका मन और सकारात्मक सोच की शक्ति आपके विचार आपके सपनों को हासिल करने की अपनी इच्छा में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। वे आपको उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती है सच्चाई यह है कि चाहे आप इसे जानते हैं या नहीं आपके विचार उस जगह या स्थिति के लिए जिम्मेदार है जो आप अभी है सकारात्मक सोच की शक्ति कोई भी तर्क नहीं करेगा की बिजली मौजूद है आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते गंध नहीं कर सकते सुन सकते हैं या देख सकते हैं लेकिन इसके प्रभाव हर जगह आप देख रहे हैं अपनी शक्ति हर जगह स्पष्ट है जो आप देखते हैं उसी तरह आपके विचार ऊर्जा हैं। आपके विचार आपके जीवन को संचालित करते हैं जैसे बिजली मोटर को चलाती है यह एक सकारात्मक मानसिक रव्य होने में शक्ति है हाँ मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे यकीन है की मैं आखिरी नहीं होगा या नहीं तुम जानते हो क्यों क्योंकि यह सच है यह सरल है लेकिन सच है विचारों में शक्ति है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में सकारात्मकता चुने और आप सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक परिणामों का आनंद लेंगे जो तुम सोचते हो वही हो यह मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है जो सकारात्मक मानसिक रुख रखते हैं यदि आपको लगता है कि आप पीट चुके हैं यदि आपको लगता है कि आप नहीं की हिम्मत आप नहीं करते हैं यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आप नहीं सोच सकते हैं यह लगभग एक इंच है जो आप नहीं करेंगे यदि आपको लगता है कि आप खो देंगे तो आप हार गए दुनिया के बाहर के लिए हम पाते हैं सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है यह सब मन की स्थिति में है जीवन की लड़ाई हमेशा नहीं जाती मजबूत और तेज आदमी के लिए लेकिन जितनी जल्दी या बाद में वे आदमी जो जीतता है वह आदमी है जो सोचता है कि वह कर सकता है कुयोन मारक लेकिन वहां मत रोको उस जीवन को स्वीकार करना कठिन है इसका यह अर्थ नहीं है कि आप प्रत्येक शर्त को स्वीकार करते हैं बस कर दो कब्रिस्तान पृथ्वी पर सबसे अमीर जगह है क्योंकि यह यहां आपकी सभी आशाएं और सपने जो कभी भी पूर्ण नहीं हुई किताबें जो कभी नहीं लिखी गई थी जो गाने कभी नहीं गाए गए थे जो कभी भी साझा नहीं किए गए थे इलाज करते थे कि कभी नहीं खोज रहे थे क्योंकि सभी किसी को भी उस पहले कदम उठाने से डरते थे समस्या के साथ रहते थे या अपने सपने को पूरा करने के लिए निर्धारित ये असील से प्रेरित और महत्वाकांक्षी लेखक के शब्द हैं। इस ग्रह पर कोई अर्थपूर्ण सार्थक हासिल नहीं होता अगर सभी लोगो ने जो कुछ भी वे योजना बनाई हो या अधूरा शुरू करने के लिए छोड़ने का फैसला किया हो क्यूँकी वे समीक्षकों द्वारा भीड़ से मिले कल्पना कीजिए अगर थॉमस से डीसन ने अपनी दृष्टि को पूरा नहीं करने का फैसला किया होता तो क्या हम आधुनिक प्रकाश बना रहे होंगे कल्पना करो कि दुनिया क्या होगी यदि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज पर योजनाओं को रोकना किया है अगर आज तक ये जीनियस ने अपने विचारों को शेल्प के लिए चुना था तो आज हमारे पास कुछ नहीं होगा ऐसा कहा जाता है एक मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है यह बात नहीं है की कि आप कितना बड़ा या छोटा है कुछ बड़े में उद्यम करना है लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं भय तत्व है जो हमारी सफलता को भयात करता है हम अक्सर उन लोगों के शब्दों से डरते हैं जो हम जीवन में लेने वाले कदमों से संबंधित होते हैं कभी भी किसी की गैर जिम्मेदारी पूर्ण आपको रोक नहीं सकते हैं आमतौर पर वे आपकी दृष्टि और क्षमता का विस्तार नहीं देख सकते हैं जब वे कहते हैं यह नहीं किया जा सकता सुनिश्चित करें की वे आपको यह कर रहे हैं देखते हैं अपने कदमों को अपने रास्ते पर फेंकने वाले शब्दों का प्रयोग करें बजाय अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अवरुद्ध करने वाली चट्टानों की बजाय आज मैं आपको बता रहा हूं कि सभी को इकट्ठा करना आप इसे नहीं बना सकते अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं मैं बहुत खूबसूरत शानदार या प्रतिभाशाली हूँ लेकिन वास्तव में आप कौन नहीं है हवा का सामना करने के लिए सभी आत्मविश्वास और साहस को इकट्ठा करो जहां विजय की प्रतीक्षा है हालांकि यात्रा भारी लग रही है और कठिन बस पता है कि सुरंग के अंत में प्रकाश है जब चलना कठिन हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो तू भानी तूफान का सामना करने के लिए जो आपसे आगे आ रहा है और कोई मोड़ नहीं है जब जीवन आपको कठिन परिस्थितियों में डालता है तो नहीं कहे क्यूँ मुझे बस कहे मैं कोशिश करो वेन जॉनसन यह मुझे ईगल की जीवन शैली की याद दिलाता है जब बादल इकट्ठा होते हैं तो ईगल्स उत्साहित होते हैं ईगल अपने आप को ऊपर उठाने और बादलों के ऊपर उच्च के लिए तूफान की हवा का उपयोग करता है इससे ईगल को उड़ान भरने का अवसर मिलता है ऐसा हो रहा है जबकि अन्य सभी पक्षियों पेड़ों की पेड़ों और शाखाओं में छिपा हो जाएगा हम जीवन के तूफानों को अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जीवन के उग्र तूफानों को आप सभी समस्याओं सभी आलोचकों और सभी भय से ऊपर उड़ने के लिए साहस देते हैं इस बात को ध्यान में रखें जब चीजें आसान हो जाती हैं, तब हम विकास नहीं करते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम बड़े होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की जीवन आपको काम करने के लिए क्या देता है लेकिन आप जो कुछ भी देते हैं उसके साथ ऐसा करते हैं तुम्हे खुद पर भरोसा करना होगा यदि आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं और आपके पास क्या है तो किसी और को आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए यह लोगों के बारे में क्या नहीं है बल्कि यह है कि आप क्या सोचते हैं जब लोग आपको बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वे आपको बता रहे हैं की वे क्या नहीं कर सकते जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणाएं भीतर से आती है प्रत्येक दिन बड़ा काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें फोकस करें और निष्पादित करें सैनिक प्रकार कार्यवाही करने के लिए किसी की प्रेरणा का इंतजार नहीं करना चाहिए जो बोनस के रूप में आना चाहिए तथ्य यह है कि किसी ने शुरू किया कि आप जो करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं आपको अपने दृष्टिकोण का पीछा करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए आप अनोखे हैं और आप में अद्वितीयता चमकते हैं आपका भविष्य आपके कार्यो पर निर्भर करता है अपने आप को सीमित मत करो और दूसरों को यह न समझे की आप क्या कर सकते हैं अपने आप में विश्वास करें और फिर अपनी संभावनाओं तक पहुंचने के लिए जीवित रहें आप जो भी मान सकते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं तो बस करो चुनौतियां आने लगीं। युद्ध में अधिक मुश्किल हो रही थी जैसे अकेला दिन कभी खत्म नहीं होगा चींटी काम कर रही थी मधुमक्खियों को छोड़ने के बिना काम करने में व्यस्त हैं शेरों को जीवित रहने के लिए शिकार की तलाश थी श्रमिकों ने करकश सूर्य के नीचे काम किया वे सूर्यास्त तक काम करते हैं वे हार नहीं करना चाहते वे वास्तव में देखना चाहते हैं वे मजबूत बने रहना चाहते हैं हर मौसम में जब तक बुरे समय गिरगिट की तरह बदलते हैं ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा चाहती है बारिश सूरज आग लेकिन वे कभी थके हुए नहीं होंगे हार न दे मुसीबतों में आने के कारण बाधाएं हाँ आपके विचार से कहीं अधिक हैं। प्रलोभन को मोहक रखा जब दुश्मन दोस्तों से ज्यादा होते हैं जब लोग सबलात और टोबी या जैसे लोग उसी रास्ते पर हैं जब बड़े पहाड़ नीचे कुचल रहे हैं जब समुद्र दिखता है सूखता है जब जंगल जंगल से डरते हैं जब तूफान आंधी की तरह बरस रही है जब प्रलोभन चलते रहे सैनिकों की तरह युद्ध करने जा रहे थे हार न दें क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है बीज से बढ़ते फूल बहुत काम है बिल्कुल शारीरिक काम नहीं है लेकिन एक अधिक अनुशासन किसी को बीज की देखभाल करनी चाहिए यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें नियमित आधार पर पानी मिलता है और यह मातम नहीं मनाते यदि आप फूलों में निवेश नहीं कर रहे हैं यदि आप यह नहीं मानते है की वे वास्तव में बहुत खूबसूरत नमूनों में खिलेंगे तो आप उनकी देखभाल करने के लिए याद रखना कम होने की संभावना नहीं है विश्वास नहीं करते कि वे खिलते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं जो उन्हें खिला नहीं लेते हैं एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी कोई गलती न करें एक प्रतीत होता है कि मृत बीज में भव्य खिलता की पूरी फसल का उत्पादन होता है एक चमत्कार है लेकिन उस चमत्कार को बनाने के लिए यह उस विश्वास को मानने और उनका पालन पोषण करने लगता है जीवन में यह वही परिदृश्य कैसे खिलता है जिस चमत्कार का मैंने सपना देखा था वे एक पेशेवर वक्ता बनना चाहता था मैं ईमानदारी से ईमानदार प्रेरक घटनाओं की अगली पंक्ति में बैठकर बधाई देता हूं कि स्पीकर मुझ में कुछ स्थान देंगे और मुझे उस सपने का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मैंने कभी कुछ नहीं कहा कुछ भी नहीं किया लेकिन इच्छा फिर एक दिन मैं एक सम्मेलन में एक प्रोफेशनल स्पीकर ऐसी मिला जिसमें मैंने भाग लिया उन्होंने मेरे साथ साझा किया कि नेशनल स्पीकर एसोसिएशन वास्तव में व्यक्तियों को पेशेवर बोलने वाले कारोबार शुरू करने में मदद करता है बैठ के दो घंटे दूर थी सप्ताह के दिनों और महंगी दौरान लेकिन मैं बहुत उत्साहित थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मैं हर मीटिंग में भाग लिया एक अकेडमी में शामिल हो गया मेरा पहला भाषण बम्बारी और छोड़ दिया मैं थोड़ी देर के लिए खारिज कर दिया टोस्ट में शामिल हो गया और वापस चला गया मैंने अपने घर में तीन दिनों के लिए अपने आप को बंद कर दिया और अंत में मुझे पता चला कि मैं किस पर बात करूंगा एक लोगो व्यवसाय कार्ड एक शीट वेबसाइट बनाने में मदद मिली और मेरी बातचीत पर मेहनत की मैंने उनसे कहा था जो मुझे पेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे और मैंने अपने सिर में उस आवाज ऐसी तोड़ करने की इजाजत दे दी जो इतनी हताश थी की मुझे सुरक्षित और छोटा रखे और फिर एक चमत्कार हुआ तिरपन साल की उम्र में मैं एक पेशेवर मत्ता बन गया एक और चमत्कार मेरे वर्जन के साथ मेरा संघर्ष था डंडा डंडा मेरे पूरे जीवन कोई अतिशयोक्ति नहीं फिर एक दिन मैंने छोड़ दिया और की बैठक या उच्च शक्ति भगवान स्रोत आत्मा जो भी आपके लिए काम करता है के लिए एक शाब्दिक आते हैं बताते हुए की कि मैंने किया था मैंने अपने भगवान को बताया कि मेरे पास दो गैर वार्तालाप हैं। मैं कभी भी फिर से भोजन नहीं करता था और मैं तीस पाउंड को छोड़ना होता था मुझे नहीं पता था कि यह कैसे होगा परंतु भरोसेमंद भगवान ने मुझे दिखाया कुछ ही समय बाद मैंने एक अध्ययन के बारे में सुना जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें कोकीन के आदि होने के लिए चूहों के साथ काम किया और फिर उन्हें कोकिन और चीनी पानी के बीच का विकल्प दिया चूहों ने हर बार चीनी का पानी चुना सुनवाई ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया जैसा कि मुझे यह एहसास हुआ कि मैं एक नशे की लक से चीनी के लिए कुछ भी नहीं था उस दिन एक अगस्त 2016, मैंने सोना एक सेंट छोड़ दिया कोई शक्ति की जरूरत नहीं होगी मैं पैसे निकालने के बाद जो सुंदर नहीं था अब मैं 35 पाउंड हल्का हूँ और कभी बेहतर महसूस नहीं किया यकीन के लिए एक चमत्कार क्या चमत्कार आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं क्या आप रेत में एक रेखा खींचना चाहते हैं और एक चमत्कार करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं क्या बीज आप कर सकते हैं संयंत्र और फिर पानी अपने चमत्कार बढ़ने के लिए क्या आप पहले से ही करते हैं